देवी भागवत सातमा स्कंध सभ्या और राजा हरिश्चंद्र का परस्पर परिचय महाराज हरिश्चंद्र बोले देवराज आपको नमस्कार है मेरी एक प्रार्थना सुनने की कृपा कीजिए अयोध्या में रहने वाले बहुत से मानव मेरे दुख से परम दुखी होकर काल व्यतीत कर रहे हैं उन्हें ऐसी स्थिति में छोड़कर मैं स्वर्ग कैसे जाऊंगा गोवध स्त्रीव ब्राह्मणवध और मध्यपान ये घोर पाप है अपने भक्त के त्याग को भी इन्हीं के समान महापाप कहा गया है अतः श्रद्धालु व्यक्ति का त्याग नहीं करना चाहिए उसे छोड़ने वाला कैसे सुखी हो सकता है अतएव इंद्र मैं इन श्रद्धालु मनुष्यों को छोड़कर स्वर्ग नहीं जाऊँगा आप यहाँ से पधारने की कृपा करें सुरेश्वर यदि मेरे साथ ही इन सब के चलने की व्यवस्था हो तो मैं भी चला सक नरक में जाना हो तो नरक में भी चला जाऊँगा इंद्र ने कहा राजन अयोध्या के वे नागरिक भाति -भाति के पुण्य और पाप कर चुके हैं सर्व साधारण जनता के उपभोग में आ जाए क्यों प्रकट करते हो हरिश्चंद्र ने कहा देवराज प्रजा की राजा का प्रजा ही राजा का अंग है उसी की कृपा से राजा को राज्य भोग का सुअवसर प्राप्त होता है प्रजा की सहायता से ही बड़े बड़े यज्ञों द्वारा देवताओं की उपासना तथा कुएं तालाब आदि धार्मिक प्रतिष्ठानों की स्थापना में राजा को सफलता मिलती है मैं भी उन नागरिकों का बल पाकर ही संपूर्ण कार्य करता रहा हूं। इसलिए समय अनुसार भेंट देने वाले उन पुरवासियों को अपने स्वर्ग के लोभ से मैं नहीं छोड़ सकता अतएव देवेश मैंने जो कुछ भी उत्तम कार्य किया है दान यज्ञ और तप जब आदि सामान्य कर्मों के प्रभाव से मुझे जो भी फल मिलने वाला है तथा तो जिस उत्तम कर्म के फलस्वरूप बहुत दिनों तक स्वर्ग भोगने का जो मैं अधिकारी बनाया जाता हूँ वे सभी सुकृत एक दिन भी उन नागरिकों के साथ स्वर्ग में रहने का मुझे अवसर मिल जाए वह आपकी कृपा पर निर्भर है सूर्य जी कहते हैं तब सबके अधिष्ठाता इंद्र ने ऐसा ही होगा कहकर राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली धर्म और गांधीनंदन विश्वामित्र के मन में प्रसन्नता की सीमा नहीं रही तदनंतर वे सभी महानुभाव अयोध्यापुरी में जो चारों वर्णों से खचाखच भरी थी पहुंच गए जाकर देवराज इंद्र ने महाराज हरिश्चंद्र के सामने ही सबसे कहा नागरिक नागरिक जनों तुम सब लोग परम दुर्लभ स्वर्ग में चलने के लिए शीघ्र तैयार हो जाओ धर्म की कृपा से ही तुम सभी व्यक्तियों को ऐसा सुअवसर प्राप्त हुआ है धर्म में अटुट श्रद्धा रखने वाले महाराज हरिश्चंद्र ने भी उन नागरिकों से कहा हाँ हम सब लोग अब स्वर्ग की यात्रा करें सूत जी कहते हैं देवराज इंद्र के बात का राजा हरिश्चंद्र के प्रति नागरिकों के मन में अपार प्रसन्नता उत्पन्न हुई जो सांसारिक कार्य से विरक्त हो गए थे वे गृहस्थी का भार अपने पुत्रों को संभाल संभालाकर स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गए सबकी सवारी के लिए विमान आए हुए थे लोगों के शरीर में सूर्य के समान प्रभाव उत्पन्न हो गई सबके हृदय आनंद से परिपूर्ण हो गए महामाना हरिश्चंद ने अपने पुत्र रोहित का अयोध्या के राज्य पर अभिषेक कर दिया उस समय उस रमणीपुरी में कोई भी व्यक्ति दीन हीन नहीं था फिर राजा अपने पुत्र से मिले उन्होंने श्रीदों का सम्मान और अभिवादन किया तत्पश्चात जो पुण्य से प्राप्त होने वाली तथा देवताओं के लिए भी परम दुर्लभ है उस विश्व कीर्ति को प्राप्त कर इच्छानुसार चलने वाले तथा क्षुद्र घंटिकाओं से सुशोभित विमान पर दे बैठ गए इस आश्चर्य में दृश्य को देखकर कर महाभाव शुक्राचार्य ने जो दैित्यों के आचार्य एवं संपूर्ण शास्त्रों के प्रकांड विद्वान हैं एक श्लोक कहा अहो तितिक्षा तितीक्षा महात्म होरागतो हरिश्चंद्रो महेंद्र सेलोकताम शुक्राचार्य बोले तितिक्षा की महिमा और दान का फल सबसे श्रेष्ठ है अतएव राजा हरिश्चंद्र को इंद्र के लोक में जाने की सुविधा प्राप्त हो गई सूजी कहते हैं सौनक राजा हरिश्चंद्र के चरित्र से संबंध रखने वाले इस संपूर्ण प्रसंग का वर्णन मैंने तुम्हारे सामने कर दिया जो दुखी व्यक्ति इसे सुनता है वह परम सुखी हो जाता है स्वर्ग के अभिलाषा से इसका श्रवण करने वाला पुरुष स्वर्ग को तथा पुत्रार्थी पुत्र को प्राप्त कर सकता है इसके प्रभाव से स्त्री की इच्छा रखने वाले स्त्री को तथा राज्य के अभिलाषी राज्य पा सकते हैं